रघुनाथ रघुनाथकीर्तन तत्र त्रतमस्तकि बाष्परी पिपूर्ण लोचनमुतिमत राक्षसातकम नमा पीते नामापितेच मधुर मधुर स्व कर्मा कर्मीटे च मधुर मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो, प्रभो मधुबोधशक्तिद्यां प्रयत्स परम पोमल कूजयन वेणु श्यामलोम कुमार केदवेद्यम परम ब्रह्म भासता हृदय मम मधुर मधुराक्षर आरुह्य कविता शख वे वाल्मीकिोकिल श्रीराम जय राम जय जय जै <coughs> राम धर्म <जै> <coughs> की प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहत्या भारत हर हर महा <coughs> गोविंद जय जय गोपाल जय जय Radha Rama nano Hare Govinda Jaya Jaya Shri -go Krishna Govinda Hare Murari enaat narayan vasudevaa enaat narayan vasudevaa govinda jay jay gopala jay jay govinda jay jay radha ramanu hare govinda jay वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओ अद्भुत आह्लाद और आस्थापूर्वक पुस्तकालय का वार्षिक महोत्सव ना, मनाया जा रहा है भगवती सरस्वती वीणा और पुस्तक को धारण करती हैं। वीणा नादक ब्रह्म का अभिव्यंजक यंत्र है पुस्तक शब्द ब्रह्मात्मक है दोनों में एक रूपता है नादोपासना तांत्रिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उसके द्वारा व्यक्ति के मन की गति परावाक तक हो जाती है ग्रंथ विद्वत अगर अनुशीलन किया जाए तब उसके आधार पर जो मन निर्मित होता है उस मन की गति भी परावाक तक हो जाती है परापशंती मध्यमा वैखरी चार प्रकार की वाणी वस्तुतः एक ही है लेकिन चार उसके प्रभेद हैं। सरस्वती परिषद में इस तथ्य का प्रतिपादन किया गया पश्चिम वाणी का क्या है इस पर उपनिषदों में विचार किया गया जिस वाणी के द्वारा योगी देखते हैं उसका नाम पशंती वाणी वाणी के द्वारा देखने की क्षमता योगियों में होती है सामान्य रीति से भोगी हों या योगी नेत्रों के द्वारा देखते हैं। विशेषकर भोगी के देखने के लिए नेत्र पर्याप्त माने जाते हैं लेकिन योगी देखते हैं वाक्शक्ति के द्वारा इसलिए उपनिषदों में कहा गया कि पश्चंती वाणी इसलिए पश्चंती कही जाती है क्योंकि योगी उसी के द्वारा करामलक विश्व को देखते विचार करके देखें तो यह विश्व है क्या शब्द का पर्यवसान ज्ञान में होता है ज्ञान और शब्द दोनों का संवेद स्वरूप ही पूरा विश्व है समस्त तंत्र ग्रंथों का व्याकरण का और भी उपनिषदादि का अनुशीलन करें तो पूरे विश्व का रहस रहस्य ज्ञान और शब्द में सन्निहित है उदाहरण के लिए हमारे पास मन बुद्धिचित्त अहंकार है।, है क्या ज्ञान और शब्द का संवेद स्वरूप किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्द जन्य संस्कार का योग न हो तो व्यक्ति संकल्प विकल्प नहीं कर सकता फिर तो मन ज्ञान मात्र होकर शेष रहता है चित्तम चिदिति जानी तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासा जपा राघो यथा मणव भगवत पाल शंकराचार्य महाभाग ने अपने ग्रंथ में लिखा इसका अर्थ यह है शब्द का आलंबन लेते हैं तब मन की अभिव्यक्ति होती है शब्द का विलय अगर ज्ञान में कर दें तो मन ज्ञान स्वरूप आत्मा होकर ही शेष रहता है इसी प्रकार हमारे जीवन में बुद्धि का विलास है बुद्धि निश्चय करती है किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्द जन्य संस्कार का आलंबन न लें एक भी अध्यवसाय निश्चय की सिद्धि नहीं हो सकती इसका मतलब बुद्धि भी क्या है शब्द और ज्ञान का संवेद स्वरूप चित्त के द्वारा स्मरण होता है किसी भी भाषा के शब्द या शब्द जन संस्कार का आलम्बन न ले तो एक स्मृति नहीं हो सकती अंत में चित्त भी शब्द और ज्ञान का संवेद स्वरूप ही सिद्ध होता है अहंकार के द्वारा गर्व की निष्पत्ति होती है वहाँ भी यही सिद्धांत चरितार्थ है कि किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्द जन्य संस्कार का आलम्बन न लें तो गर्व नहीं कर सकते गाढ़ी नींद की क्या विशेषता है वह मन बुद्धि चित्त अहंकार शब्दालंबन के बिना रहते हैं इसलिए उस समय न संकल्प होता है न विकल्प होता है न निश्चय होता है न गर्व होता है न स्मरण होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार अज्ञान गर्भित ज्ञान के रूप में शेष रहते हैं किसी प्रकार की अशांति भी नहीं होती सीता उपनिषद शीतोपनिषद और भी राम रहस्योपनिषद गोपाल तापनी उपनिषद इन सब का अध्ययन करें तो एक विचित्र तथ्य प्रकाशित होता है सांख्यों के यहाँ जो प्रकृति है वेदांतियों के यहाँ उसी का नाम प्रणव है प्रकृति और प्रणव की एक रूपता का वर्णन शीतोपनिषद में किया गया है राम उपनिषद में किया गया गोपाल तापनी उपनिषद में किया गया जो प्रणव है उसी का नाम शब्द ब्रह्म है श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध के अनुसार व्याकरण उसी को स्फोट कहते हैं। किसी के यहाँ वो स्फोट है किसी के यहाँ वो, वो शब्द ब्रह्म है किसी के यहाँ प्रणव ओंकार है किसी के यहा अव मो मात्रा को सत्व रजस तमस के रूप में उद्भाषित करके उसी के नाम उसी का नाम प्रकृति कहा गया पूरी सृष्टि का संचालन ज्ञान और शब्द के द्वारा ही होता है और एक विचित्र बात है कि ज्ञान ही स्वप्रकाश जो ज्ञान है वही आत्मा है वही ब्रह्म है वही शब्द के योग से अर्थ का रूप धारण करता है हय वरट लण व्याकरण में आता है सूत्र प्रश्न उठता है ह्रम तो। का तो है उच्छेद है हाय तो वरट क्यों कहा तो जो है इस संज्ञक के आगे लो है लो। इसका उल्लेख क्यों की अगर हय वरट लण ट तो हटा दीजिए न को हटा दीजिए इस संज्ञक होते हैं तो ह हो क्रम तो यहाँ नहीं है लेकिन क्रम है अ का अर्थ है आकाश आकाश का बीज है वायु का बीज है अग्नि का बीज है लो, अच्छा ला जल का बीज है अमृत बीज है ल पृथ्वी का बीज अब ये व्याकरण ने क्या किया वेदांत से मिला दिया ना बीजात्मक है ये हय वर्थ पंच भूतों का बीज दे दिया व्याकरण में बीज का अर्थ क्या होता है जिसमें अंकुर आदि को उत्पन्न करने की शक्ति सन्हित होती देवताधिकरण का अनुशीलन के लिए ब्रह्म सूत्र में महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर भू इस वैदिक शब्द का उच्चारण करते है पृथ्वी बन जाती और कोई प्रयास नहीं करना पड़ता वैदिक शब्दों में वस्तु के संरचना की क्षमता है इसी प्रकार से जो हमारे पास शब्द होता है वो अर्थ का अभिव्यंजक संस्थान है आर्मेडिज ने कहा था मुझे पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी को उठा कहा था लेकिन गुरु, गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से हम लोगों को पूरे विश्व का केंद्र मालूम पूरा विश्व अगर हस्ताबलक करना हो तो ज्ञान और शब्द बस उसी में साफ आ गया इसी को शांत सद में कहा गया वाचारम्भ विकारो नामधेयम मृत्यु केव सत्यम कोई भी जो उपादेय होता है उपाधेक अर्थ उपादान कारण से निर्मित कार्य उसका मौलिक स्वरूप उपादान होता है तो घाट मिट्टी के बिना शब्द मात्र है आकृति का स्वरूप तो मिट्टी ही है ऐसे ही मिट्टी या पृथ्वी पर विचार करें तो शब्द मात्र है जल ही कारण है होते होते अंत में प्रकृति भी शब्द मात्र है परमात्मा तत्व ही एकमात्र तत्व है यज्ञान तो मैंने एक मुझे विषय मालूम है लेकिन अंतरंग स्वरूप यह बताया कि शास्त्र जो है पूरे सृष्टि को हस्तामलक कर देते हैं ऋषियों का चिंतन कितना राम अर्थ वही है जो प्रणव का इसलिए उपनिषदों में दो को ही तारक ब्रह्म कहा गया ब्रह्म का अर्थ है तारक ब्रह्म वेद। एक राम, इसका नाम उपनिषदों में है। एक प्रणब ओंकार ओंकार में अधिकार की चर्चा चलती है राम अर्थ वही तो इसका अर्थ क्या होता है कि संपूर्ण सृष्टि शब्द का विलास है पर परमात्मा से अधिष्ठित शब्द ब्रह्म का विलास जगत इसी को मयाध्यक्षण प्रकृति स्वयं सचराचरम हेतुना ने न जगत भी परिवर्तते अब वैदिक वांगमय का संक्षिप्त अगर परिचय प्राप्त करना हो तो श्रीमद् मधुसूदन सरस्वती महाभाग्य द्वारा विरचित प्रस्थान भेदा नामक ग्रंथ पुस्तकालय में एक पुस्तक में परिशिष्ट के रूप में वो ग्रंथ संधि तो मैंने बताया शिवानंद जी को पृथक से भी उसको उन्होंने दे दिया होगा रूप प्रस्थान भेद श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग ने समग्र वैदिक भाग मयवा सार क्या हो सकता है प्रभेद कितने हो सकते हैं किसका किसमें भाव होता है उसकी बहुत मनोरम व्याख्या की है याज्ञवल की स्मृति के अनुसार विद्या के चौदह प्रभेद हैं शिव पुराण के अनुसार चौदह में शेष चार भी अंतरनिहित हैं, तो उन्ही को विकसित किया गया चौदह को अठारह के रूप में शिव पुराण ने उद्भाषित किया और जो शीतोपनिषद है गायत्री मंत्र के 24 अक्षर होते हैं छंद की दृष्टि से विद्या के 24 प्रभेदों का वर्णन किया गया है शीतोपनिषद में 14, फिर 18, फिर 24। पूरी सृष्टि गायत्री मंत्र की व्याख्या है पूरी सृष्टि प्रणव की व्याख्या है पूरी सृष्टि महावाक्य की व्याख्या है वेदों का सार गायत्री मंत्र है गायत्री मंत्र का सार महावाक्य है महावाक्य का सार प्रणव है और प्रणव का पर्यवसान आत्मा परमात्मा पर ब्रह्म अखंड विज्ञान है तो सृष्टि गायत्री मंत्र का ही विलास है इसीलिए विद्या के 24 प्रबोधों का वर्णन शीतोपनिषद में शुक्र नीति का अध्ययन करें तो 24 को और उसके अंदर जो समाहित थे उनको पृथक से करके शुक्र नीति के अनुसार विद्या के 32 प्रभेद होते हैं और कला के 64 प्रभेद होते हैं और हमारे जो ग्रंथ हैं पुस्तकालय कोई भी हो दस लाख पुस्तक भी हो उनमें विषय क्या होंगे विद्या के बत्तीस प्रभेद और कला के चौसठ प्रभेद का वर्णन यही तो ग्रंथ होगा क्या कला के चौसठ तो प्रभेद श्रीमद भागवत में गीता प्रेस से जो प्रकाशित हिंदी अनुवाद सहित है शांतिपन जी के विद्यालय का जहाँ वर्णन है भगवान श्री कृष्ण ने बलराम ने चौसठ कलाओं का अध्ययन भी कर लिया तो टिप्पणी में चौसठ कलाओं का नाम दिया है शुक्र नीति में तो है ही तो हमने कहा कि ग्रंथागार में जितने भी ग्रंथों करोड़ों हों उनका तात्पर्य में होगा विद्या के 32 प्रभेद और कला के चौसठ चौसठ प्रभेद दोनों का वर्णन होगा इसी का नाम ग्रंथ होता है विद्या के अनेकों प्रभेद हैं लेकिन अंत में अंतर्भाव के दृष्टि से बत्तीस में सबका पर्यवसान हो जाता है कलाओं के करोड़ों प्रभेद हो सकते हैं उनका पर्यवसान चौसठ में हो जाता है शुक्र नीति ने बहुत बढ़िया विभाजन किया कि विद्या किसको कहें, कला किसको कहें वाक्शक्ति की प्रधानता से विद्या है वाक शक्ति की प्रधानता वाक्य चार प्रभेद परापी मध्यमा मूक भी जिस का कर्म का संपादन कर सकता है चटाई बुनना उसका बुननाला है मूक व्यक्ति गुंगा व्यक्ति भी या मौनी व्यक्ति भी जिसका संपादन कर सकता है माला घुटना चटाई बुनना तो वाक्शक्ति की प्रधानता से ही विद्या है और बिना वाक के भी जिसकी निष्पत्ति हो सके उसका नाम कला है उसी को शिल्प कहते हैं बहुत विचित्र बात है बाल गूंथना भी कला है चटाई बनना भी कला है भवन बनाना भी कला है तो कला निधि और विद्या निधि दोनों होने पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है आत्मा निष्कल है लेकिन व्यवहार में उपयोगिता कब होगी जितनी विशेषता जीवन में होगी उतनी उपयोगिता होगी विशेषता की पराकाष्ठा जहाँ पर अवरुद्ध हो जाती है माने विशेषता में वृद्धि जहाँ नहीं होती है जिसके आगे विशेषता की गति नहीं है उसी का नाम अंतिम कार्य होता है पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रसगंध पांच गुण है छठा गुण वाला कोई पदार्थ नहीं मिल सकता है पृथ्वी से पुष्पों की अभिव्यक्ति हुई पुष्पों के द्वारा माला का निर्माण किया गया शब्द स्पर्श रूप रसगंध के अतिरिक्त माला में कोई छठा गुण नहीं तो ये संख्यों का वेदांतों का नियम है इनकी मर्यादा है चरम कार्य किसको कहेंगे बाकी पूज्य महाराज जी का शब्द है जो हमको पुनष गीता और ब्रह्मसूत्र आदि के भाष्यों में मिल गया भगवान शंकराचार्य महाराज ने लिखा है सबसे पहले हमने पूज्य पाद जिस सुना जिसे सुना था तारतम्य संघात पृथ्वी अंतिम कार्य है क्योंकि उसके द्वारा जो कार्य संपादित होते हैं वृक्षादि उनमें कोई छठा गुण नहीं दिखाई पड़ता अतः पृथ्वी के तारतम्य संघात तत्व की गणना वहाँ रुक जाती है सांख्य वेदांत योगा प्रस्थान में जहाँ विशेषता अवरुद्ध हो जाए अपने से अधिक विशेषता वाला कोई कार्य उत्पादन करने का बल न रह जाए तो उसी का नाम हो जाता है कि चरम कार्य अंतिम कार्य तो विशेषता की पराकाष्ठा का नाम सबसे विशेषता क्या है यदि पुष्प है शब्द स्पर्श रूप रसगंध पृथ्वी पांचवा गुण इसमें सन्निहित है इसलिए जो सृष्टि की रचना होती है प्रकृति में जितनी विशेषताए सन्निहित हैं भगवान उसके अभिव्यक्त संस्थान बन जाते हैं। एक विचित्र बात बीज का तात्विक स्वरूप पृथ्वी है मिट्टी है इसलिए बीज बिना पृथ्वी से आगे जल फिर तेज फिर वायु फिर आकाश दिक काल, तो बीज अपने उपादान कारण पृथ्वी से संश्लिष्ट हुए बिना अपने अंदर की समग्र सामग्रियों को व्यक्त कर दे संभव नहीं इसलिए मयाध प्रकृति प्रकृति भगवान से संश्लिष्ट हुए बिना उसमें जितनी विशेषताए हैं उनको क्रम से व्यक्त कर दे वो संभव नहीं चरम विशेषता से सम्पन्न पृथ्वी है पृथ्वी का बहुत महत्व है क्योंकि विशेषता की पराकाष्ठा और निर्विशेषता की पराकाष्ठा भगवान तो एक विचित्र बात है विशेषता तो की पराकाष्ठा जीवन में लाने के लिए जीवन को व्यावहारिक धरातल पर उपयोगी सिद्ध करने के लिए विद्या और कला जितने जिसमें है उसी की उतनी उपयोगिता है कई विद्वान तो होते हैं कला नहीं होती जय स्वामी जी ने कहा बोलने की कला नहीं लिखने की कला नहीं देखी विद्वान बने रहे एक संथी बने रहें क्या है? तो व्यक्ति की उपयोगिता विद्या और कला के द्वारा होती है और अंत में अखंड विज्ञान निष्कल तत्व शेष रहता है ऊपर निर्विशेषता की पराकाष्ठा और नीचे विशेषता की पराकाष्ठा तो जितने भी ग्रंथ होते हैं उनके हम विभाग कर सकते हैं कला प्रधान ग्रंथ, ग्रंथ, विद्या प्रधान फिर उनमें विभाग किया जाता है मोक्ष के प्रतिपादक अर्थ के प्रतिपादक, धर्म के प्रतिपादक काम के प्रतिपादक काम, काम शास्त्र अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र मोक्षशास्त्र कामशास्त्र का नाम लेकर कोई बुरा न माने काम शास्त्र सुनने से कोई बुरा भी न माने नैष्ठिका ब्रह्मचारी जी ने लिखा कामशास्त्र आश्चर्य की बात किसी कामुक की देन नहीं है काम सूत्र नैष्ठिका ब्रह्मचारी ये सुनने सब अन्य योग्य बात वास्तविकता का नाम अगर काम हो तो एक नैष्ठिका ब्रह्मचारी स्वधर्म से चित्त हुए बिना नैष्ठिक उनके द्वारा काम की रचना कैसे मैंने काम नहीं पढ़ा है केवल जल्द देखा मैं उधर लेकिन मैं संकेत करता हूँ इसलिए एक विचित्र बात है मैं उधर भी जाना है स्वामी रामदेव जी महाराज का निर्वाण दिन है इस बार शुद्ध बुद्ध आई उनको अनंत देव जी आए <laughs> तो मैं एक संकेत करता हूँ पांच पांडव काम शास्त्र विशारद कौन थे उनमें भीमसेन र्थशास्त्र विशारद शब्द का प्रयोग किया गया है अर्जुन के लिए धर्म शास्त्र विशारद कौन थे नकुल सहदे। अर्थ को धर्म को काम को मोक्ष तक पहुंचाने की विशेषता केन्मित थी धर्मराज ये पांच पांडव उनका उत्कर्ष उत्कर्ष क्यों था ये पूरा पुरुषार्थ अगर देखना हो तो पांडवों में देख लीजिए इसलिए महाभारत के वन पर्व में काम की परिभाषा भीमसेन जी के की दी हुई है तैतरी प्रतिशत के अनुसार ही है काम की परिभाषा जो आजकल विश्व को सुलभ है वो परिभाषा किसने दी भीमसेन ने महाभारत के वन पर्व में तो अर्थ अर्थशास्त्र काम शास्त्र धर्म शास्त्र मोक्ष शास्त्र पांचवा कुछ पृथक करके दिखाना होता है तो नीति शास्त्र और फिर बाकी जितने कला शास्त्र अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र कामशास्त्र, मोक्षशास्त्र, नीतिशास्त्र कलाशास्त्र, शास्त्र पुस्तकालयों में छह विभाग कर लीजिए अर्थशास्त्र परक ग्रंथ काम शास्त्र परक ग्रंथ धर्मशास्त्र परक ग्रंथ मोक्ष शास्त्र ग्रंथ नीति प्रधान ग्रंथ और कला पर ग्रंथ उसी में पूरे विश्व का सन्निवेश हो जाता है अब आजकल कठिनाई क्या है हम लोग क्यों पिछड़ रहे हैं कल बहुत चर्चा भी थी तो मौन ही रहे दो तीन वाक्य बोले मैं ही बोलता रहा अपनत्व के कारण ये आम के कारण है अपनत्व के कारण सबके सामने वाणी खुलती भी नहीं है बहुत प्रयास भी कोई करे तो सामने वाला का मन कलषित है तो वाणी नहीं खिल सकती तो अभी कठिनाई क्या है कुछ तो सुनने की बात है ये जो विश्व निंदा विद्या विश्वविद्यालय की निंदा नहीं कर रहा विश्वविद्यालय आदि के माध्यम से जब दर्शन शास्त्रों का अध्ययन प्राप्त है उसमें वो क्षमता नहीं होती कि सिद्धांत को व्यवहार में उतार सके ऋषियों के द्वारा जो विद्या दी जाती थी उसमें क्षमता थी कि सिद्धांत को व्यवहार में उतार देते थे आजकल के जो पढ़े लिखे है उनकी निंदा में तात्पर्य नहीं है शिक्षा पद्धति में न्यूनता का दर्शन है विद्वानों की पगड़ी उछालने में तात्पर्य नहीं आजकल कठिनाई क्या है पूरा वेदांत तो आ गया कुछ आ गया लेकिन एक भी वेदांत के सिद्धांत को व्यवहार में उतार नहीं सकते सृष्टि संरचना का जब विज्ञान हमको नहीं है तो व्यवहार में असफल रहेंगे इसलिए बड़ी विचित्र बात जिनकी हम निंदा करते हैं वो अंग्रेज आदि उनको विधिवत वैदिक विज्ञान प्राप्त नहीं है अंधेरे में टटोल रहे वेद विहीन विज्ञान के कारण ही पूरे विश्व को मार रहे और सबर भी रहे लेकिन एक विचित्र बात है वो अपना जो भी उनका सिद्धांत है उसको व्यवहार का रूप दे देते हैं आजकल स्थिति है कितने पौराणिक हो वेदांति हो जो सिद्धांत बोलते उसको व्यवहार में उतार ही नहीं सकते इसलिए विष्णु लोहा नहीं मानता है ऋषियों के पास वो क्षमता थी ना आखिर भगवान ने पंचीकृत पंच महाभूत बना के दे दिया ब्रह्मा जी को लो बेटा पंचीकरण की प्रक्रिया अपना के पंचीकृत बनाओ उसके बाद क्या करो चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड बना दो उसके बाद क्या करो तत्तक जीवों के कर्म का दृष्टा बन करके चौरासी लक्ष्य प्रकार के शरीर उनको दे दो ये सब प्रायोगिक विद्या है ना आजकल कठिनाई क्या है कि जो विद्वान कहे जाते हैं जिस ग्रंथ के वो विद्वान हैं जिस विषय के विद्वान हैं उसके सिद्धांत को व्यवहार में नहीं उतार सकते इसलिए विद्या का प्रायः विलोप हो रहा है और ये बहुत कष्ट की बात है और अंत में उपनिषदों में भी लिखा है गुरु को भी ग्रंथ की आवश्यकता है ग्रंथ जो है गुरुओं के भी गुरु गुरुओं को भी ग्रंथ की आवश्यकता होती है ऐसा नहीं कि गुरुओं को ग्रंथ की आवश्यकता नहीं हमारे यहाँ हमने सुना है पूरी में कुछ ऐसे नीचे स्वयंसेवक सेवक आदि या कार्यकर्ता थे कहते थे महाराज के लिए हमारे शंकराचार्य सभी ग्रंथ उनको तैयार है पुस्तकालय की क्या जरूरत है आग सुलगाना होता था रसोई घर में पुस्तक लेकर के आग लगा दें अब पागलपन है यानी नहीं इसलिए ग्रंथ जो है गुरुओं का भी गुरु होता है और भागवत इत्यादि समाधि भाषा में लिखे गए एक चुटकुला सुनाकर के को विराम दें एक हमारे ज्ञान गुप्त हैं भुवनेश्वर में अपना तो रखते हैं एक बार मैंने कहा कि चार पांच ही अलमारियां हैं कमरे में पुस्तक पे पुस्तक एक पुस्तक घूमने में तीन घंटे चार घंटे लग जाते तो उस समय नया पुस्तकालय नहीं अपने लिए जो हमने बनवाया है बना है व्यक्तिगत कमरे से संलग्न नहीं बना था तो उन्होंने कहा ऐसा है नीचे के पुस्तकालय में जो जो पुस्तक आप पढ़ चुके हैं उनको भेज दीजिए अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति यही कहेगा तो मैंने कहा कि मैं तो वे पुस्तक रखता ही नहीं हूँ जिसके बारे में मैं कह सकूँ कि पढ़ चुका क्या तो तो मेरा मुँह देखने लग गए मैंने कहा ऐसी पुस्तक मैं पढ़ता ही नहीं रखता ही नहीं जिसके बारे में मुझे हो सके कि तो पढ़ चुका अब पढ़ने की क्या है तो क्या कह रहे हैं आप <laughs> हमने कहा भाई हम लोग ऐसी पुस्तक पढ़ते ही नहीं है पूज्यपाल स्वामी जी महाराज हंसाते थे एक व्यक्ति आया महाराज को वेदांत की पुस्तक बताइए जिसको पढ़ लूँ उन्होंने कहा पंचदशी पढ़ लो पांच सात दिन बाद आया महाराज पंचदशी पढ़ ली उन्होंने कहा हाथ दौड़ता हूँ बे भगो भगो यहाँ से भगो <laughs> कोई व्यक्ति कह दे कि मैंने पंचदशी पढ़ ली दस दिन में <laughs> कोई व्यक्ति कह दे कि मैंने गीता पढ़ ली यहाँ तक रामचरित मानस राधे स्वामी रामायण और में क्या अंतर है राम जी का चरित्र बरेली वाले राजेश्यामी जी ने भी लिखा मल्ला कहीं मल्लाओं से खेवा लेता रे भैया ये सब है उसमें अंतर क्या है वो जो रामायण है राम जी का चरित्र है आर्स शैली में नहीं है इसलिए एक बार पढ़ने के बाद राम जी का भले ही चरित्र रख देता अब तुलसीदास जी ने रहे जो रामायण की रचना की वो शैली में इसलिए पचास बार पढ़ने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने रामचरित मानस का अध्ययन कर लिया इसलिए हमने एक संकेत किया कि आर्ट्स शैली का भी विलोप हो रहा है आजकल जो प्रवचन करते हैं ना लोग उनके प्रवचन की पुस्तक एक बार पढ़ लीजिए दोबारे कोई जरूरत नहीं है इसका मतलब आर्ट्स शैली का भी विलोप हो रहा है और ज्ञान विज्ञान को व्यावहारिक रूप देने की क्षमता का भी विलोप हो रहा है इसलिए पूरा पाश्चात्य तंत्र हमको दासानुदास बना करके अतः जो कुछ मैंने कहा उसका अभिप्राय यह है कि लुप्त तो होती हुई जो विद्या की स्थिति है कला की स्थिति है यही एक बार निम्बार्क विद्यालय के प्रधानाचार्य दौरे हुए मेरे पास आए थे कि ये संस्कृत के पढ़े लिखे व्यक्तियों की क्या उपयोगता है तो उन्होंने क्या वॉली बॉल ये सब खेलना सिखाया था मतलब आज प्रश्न उठने लगा कि संस्कृत के व्यक्ति संस्कृत वाले क्या करेंगे कहीं अध्यापक हो जाएंगे या कर्मकांडी हो जाएंगे ज्योतिषी हो जाएंगे कुछ वैद्य हो जाएंगे चार ही पाँच क्षेत्र है ना अब उनको यदि मालूम की चौंसठ कला बत्तीस विद्या के निधि होंगे उनके पास क्या नहीं होगा आजकल के तो संस्कृत पढ़ लेंगे तो उपयोगिता क्या होगी डॉक्टर हो सकेंगे इंजीनियर हो सकेंगे यही कहते हैं ना ये नहीं पता कि चौंसठ कलाओं 32 बत्तीस विद्या के जानकार होंगे तो क्या नहीं कर सकते हैं इतना समय मैंने इसलिए लिया कि ग्रंथागार की भी सुरक्षा होनी चाहिए और ये पठन पाठन की जो परंपरा विलुप्त हो रही है इसको भी बनाए विलुप्त हो रही है ना उसको उज्जीवित करने का भी प्रयत्न करना चाहिए जब तक हम थे यहाँ हमने शुरू किया था यहाँ उसके बाद भगवत कृपा से स्वामी बामदेव जी महाराज आ गए उन्होंने शुरू किया उसके बाद श्यामा शरण जी आ गए उन्होंने भी कुछ ब्रह्मलोक चले गए कुछ कहीं चले गए कुछ हम उधर शंकराचार्य की दृष्टि से चले गए वो तो पठन पाठन की जो वो प्रणाली थी जहाँ लुप्त हो गई जो प्रवचन का यहाँ स्तर था श्यामा चरण जी आठ घंटे तैयार तैयारी करके आते थे तो आठ घंटे बोल पाते थे हमको मालूम आठ घंटे तैयारी करके आते थे तो आठ घंटे बोलते थे तो उस समय के प्रवचन का स्तर यहाँ का कितना रहा होगा स्वयं तो महाराज श्रोता होते थे वक्ता भी होते थे वक्ता तो थे ही श्रोता भी होते थे तो स्तर सब लुप्त हो रहा है न इसलिए जो महंत जी हैं वो तो सुनते नहीं चले गए होंगे वो यहाँ के चले गए <laughs> तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि ग्रंथाकार महाराज ने बनाया लेकिन जो इसका स्तर था आपको पता ना हो नए व्यक्तियों को पूरे भारत के दक्षिण भारत तक के व्यक्ति यहाँ प्रवचन का आकर्षण इतना था दौड़ दौड़ के आते थे कम से कम उससे ही चिन्मय मिशन के पंद्रह संतों ने यहाँ पढ़ा होगा रामकृष्ण मिशन के व्यक्ति ने पढ़ा होगा माने विद्या का प्रवचन की का दृष्टि से आकर्षण केंद्र था, वो धीरे-धीरे रहा है, तो पुस्तकालय का भी संरक्षण होना ही चाहिए लेकिन पुस्तकालय में जो वैदिक वांग्मय है उसका विलोक विद्वान का विलोप हो न हो इसकी भी प्रथा चले तो बढ़िया है श्री जै राम जय राम जय जय राम हर हर माद एक एक संस्मरण सुना रहे हैं ये मध्य प्रदेश में एक कोई स्थान है वहां थे सागर विचार तो गोष्ठी में कई साल पहले छह सात साल पहले एक युवक ने पूछ दिया ये जो आधुनिक विज्ञान होते हैं इतने अनुपात में हाइड्रोजन इतने अनुपात में ऑक्सीजन दोनों के मिलाने से जल बन जाता है उनके सिद्धांत प्रयोग में उतर आते हैं क्या कारण है कि हमारे शास्त्रीय सिद्धांत प्रयोग में नहीं उतरते उसने प्रश्न कर दिया उस समय मालूम नहीं था कि है कौन मैंने कहा बिल्कुल नहीं उनके यहाँ कहीं त्रुट्टी हो सकती है हमारे यहाँ तो एक प्रश्न भी त्रुट्टी नहीं होती फिर मैंने कहा तिचय दो कि आप कौन हो तो नाम बताया तो आगे लिख कहा था जैन हमने कहा समझ गया मैंने कहा मैं समझ गया आपने प्रश्न ठीक किया जैनों की निंदा में तात्पर्य नहीं जैनों ने क्या किया पुराणों की कथा को बिगार के रख दिए भगवान राम क्योंकि तो हमारे यहाँ जो कथा नहीं लेगा हर समाधि हूँ कोई भी हो एक विचित्र बात है सिद्धांत की पराकाष्ठा मनोविनोद की पराकाष्ठा आहलाद की पराकाष्ठा पुराण के बिना किसी का काम नहीं चलता दृष्टांत भी है सब उनको लेना ही पड़ता हर समाजों को भी घुमा फिरा के अगर लोक संग्रह चाहिए लोगों लोगों का आकर्षण चाहिए हमारे यहाँ नृत्य भी है गान भी है कथा भी है लेने ही पड़ता है तो हमने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा आपका सिद्धांत बिल्कुल व्यवहार में उतर नहीं सकता आपका जो सिद्धांत है व्यवहार में विस्फोट कर देगा उतरेगा ही नहीं उदाहरण के लिए वरुणाश्रम निरपेक्ष अहिंसा ले लीजिए अहिंसा के घर से हिंसा निकल आएगा क्या <laughs> हुआ नहीं वर्णाश्रम निरपेक्ष अहिंसा के गर्व से क्योंकि अहिंसा को क्रमशः जीवन में बिना वर्णाश्रम सनातन व्यवस्था के अनुसार वर्णाश्रम को अपनाए बिना अहिंसा को क्रमशः जीवन में पूर्णता का रूप दे ही नहीं सकते ब्राह्मण परिब्राजक में अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा होगी ऐसे सत्य त्यागी की हमने कहा आपने अहिंसा सत्यस्त ब्रह्मचर्य परिग्रह विष्णु पुराण के अंतिम खंड और योग दर्शन उसको शील के रूप में लिया आपके यहाँ सारा विस्फोट होगा उसे मैंने कहा कि आपने अपनी मान्यता के ठीक का आपका जो सिद्धांत है व्यवहार में उतर ही नहीं सकता व्यवहार में उतारेंगे तो विस्फोट हो जाएगा इसलिए इतना दार्शनिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक स्तर पर उन्नत वैदिक वांगमय है उस वैदिक वांगमय का विलोप ना हो वैदिक विद्वानों का विलोप ना हो हमारे स्वामी जी ने कहा अभी कि संक्रमण काल है संक्रमण काल है संक्रमण काल में तो बहुत तप करके व्यक्ति परंपरा की रक्षा करता है सबसे बड़ा आक्रमण है बीज का विलोप विदेशी बीज अनाज हमारी भूमि सह नहीं पा रही किसान आत्महत्या कर रहे हैं साढ़ धर्सी बीज का विलोप हमारे गोवंश का विलोप अब देवियाँ आ गईं उधर से समझ गए ना अब क्या हुआ ब्राह्मण क्षति वही शूद्र के बीज का विलोप और व्याख्या भी वेदादि के उधर से आ गई अब क्या हुआ हमारे ग्रंथों के तात्पर्य का विलोप तो सारा आक्रमण बीज के विलोप का है इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है बीज का संरक्षण स्वामी जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया महाभारत में है शांति पर्व परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया उस समय ब्राह्मणों ने पर्वतों ने वन की अधिष्ठाती देवी ने गायों ने समुद्र ने बीज के रूप में जगह जगह छद रूप में क्षत्रियों को रखा महाभारत का एक अध्याय है संक्रमण काल में जब सब का विलोप हो रहा हो तो बीज की रक्षा की विधा क्या हो सकती है? क्योंकि ब्राह्मण राज्य नहीं कर सकते बिल्कुल नहीं कर सकते वो क्षत्रि ही राज्य करेगा तभी राज्य चलेगा इसलिए पूरे विश्व का शासन दगमगा रहा है, क्योंकि क्षत्रि को ही राज्य करने के लिए भगवान ने जन्म दिया है दूसरे में क्षमता नहीं ब्राह्मण राज्य नहीं कर सकते राज्य करने के मार्ग बता सकते हैं वो क्षत्रि में ही क्षमता होती है तो जैसे बीज की रक्षा ब्राह्मणों ने की छिपा छिपा के क्षत्रियों को रखा गायों ने की वन्य की ने की उन्हीं का संकलन हुआ इसी प्रकार आजकल हमारे ऊपर चतुर्दिक वार है उस परिस्थिति में ब्राह्मण क्षति वैश्य सूत्र के बीज की रक्षा संन्यास की परंपरा की रक्षा इसी प्रकार से सदग्रंथों के तात्पर्य की रक्षा ये बहुत आवश्यक है संभवतः आप मान भावों में किसी किसी को पता हो भारत में अत्यंत उपेक्षित जो संस्कृत के विद्वान है जानकार उनको नासा बुला रहा है उन्हीं का सारा उपयोग नासा कर रहा है वैज्ञानिक जगत में चमत्कार लाने हमारी मेधा शक्ति भारत में क्षमता नहीं है कि अपनी मेधा शक्ति का उपयोग कर सके एक नई चीज सामने आ रही है अंतरिक्ष जो है चाहे सब कुछ जाने अधिष्ठाती देवता अंतरिक्ष तिथि को पहचानता है और किसी को अंतरिक्ष यान जो चलता है ना तारीख के हिसाब से विस्फोट हो जाता है तिथि के हिसाब से समुद्र को तिथि की पहचान है या नहीं तिथि का पक्षधर होगा समुद्र द्वार भाट तारीख के हिसाब से नहीं लगेंगे तिथि के साथ यह सूर्य चंद्र ग्रहण माने ये सब की तिथि को पहचानते हैं तारीख को फेंक देंगे मधुमक्खियां मार दी जाती है लेकिन मधुमक्खियों के यहां जो शोक सभा मनाई जाती है वो में दिन बिरादरी वाले जो शोक सभा मनाते हैं वो में दिन इसका मतलब क्या है अब पूरा विश्व लटतु है हम लोगों के विज्ञान पर कि हमारी तारीख को तो प्रकृति छूटी नहीं है पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश कोई भी आकाश का विकल्प है अंतरिक्ष पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश कोई भी तारीख को नहीं छूते तिथि के अनुसार चलते हैं। इसी प्रकार से जितने तंत्र हैं पंथ हैं कुछ ही को प्रकृति ने फेंक देते वो सब सनातन सिद्धांत के अनुसार चलते हैं इस दृष्टि से आजकल बीज की रक्षा हो हर हर महत्व